संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व कालक वृक्षी मुनि का का राज्य खजाना और और सेना आदि से वंचित हुए असहाय राजा राजा कर्तव्य ने पूछा पितामह यदि धर्मात्मा हो उद्योग करते रहने पर भी धन न पा सके उस अवस्था में मंत्री उसे कष्ट देने लगे और उसके पास खजाना तथा सेना भी न रह जाए तो सुख चाहने वाले उस राजा को क्या करना चाहिए विष्णुजी ने कहा युदिष तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं राजकुमार खेमदर्शी के इतिहास को धुराता हूँ तुम इसे ध्यान देकर सुनो प्राचीन काल की बात है एक बार कोसल राजकुमार खेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई उस समय वह कालक वृक्षी मुनि के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उसने विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा राजकुमार ने कहा ब्राह्मण मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है किंतु मेरे जैसा पुरुष बारंबार उद्योग करने पर भी यदि राज्य न पा सके तो उसे क्या करना चाहिए आत्मघात करना दीरता दिखाना दूसरों की शरण में जाना तथा इसी तरह के और भी खोटे काम करना तो मैं चाहता नहीं इसके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिए मेरे पास बहुत धन था मगर सब सपने की संपत्ति की तरह नष्ट हो गया मेरी समझ में जो अपनी भारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं मेरे पास तो अब धन के नाम पर कुछ रही नहीं रहा ही नहीं फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ पाता मैं राज लक्ष्मी से भ्रष्ट दीन और आर्त हूं। इस सोचनीय अवस्थाएं मैं आप चाहू अब जिस उपाय से मुझे सुख और शांति नसीब हो उसका मुझे उपदेश दीजिए कौशल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मनिभर कालक वृक्ष ने उन्हें यो उत्तर दिया। राजकुमार, तुम जिस किसी वस्तु को ऐसा मानते हो कि यह है उसको पहले से ही समझ लो कि नहीं है जो बुद्धिमान ऐसी समझ रखता है उसे कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी शोक नहीं होता जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधिकार में रह चुकी है तथा जो एक के बाद दूसरे की होनी चाहे आई होती आई है वह सब की सब तुम्हारी भी नहीं है इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर किसको चिंता होगी जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है जो उत्पन्न हो चुकी है वह वस्तु नष्ट भी होगी ही शोक में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे नष्ट होने से बचा ले ऐसी दशा में शोक करना व्यर्थ है राजकुमार बताओ तो सही तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं तुम्हारे पितामह अब कहा चले गए आज तो न तुम उन्हें देखते हो न वे तुम्हें देखते देख पाते हैं। यह शरीर अनित्य है। इस बात को तुम भी समझते हो, हो? फिर क्यों उन लोगों के लिए शोक करते निक बुद्ध से काम लेकर सोचो तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे मैं तुम तुम्हारे मित्र और शत्रु इनमें से कोई भी रहने वाला नहीं है एक दिन सबका अंत होना निश्चित है आज जिनकी उम्र 20 और 30 वर्षों की है वे तब आने वाले 100 वर्षों के पहले ही इस दुनिया से उठ जाएंगे ऐसी दशा में भी मनुष्य यदि बहुत बड़ी संपत्ति को छोड़ न सके तो कम से कम उसकी ममता का तो त्याग कर ही देना चाहिए यह चीज मेरी नहीं है ऐसा समझकर अपना कल्याण तो करें। जो वस्तु तो भविष्य में मिलने वाली हो उसे यही माने कि वह मेरी नहीं है तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो उसके विषय में भी यही भाव रखे कि वह मेरी नहीं थी प्रारब्ध में प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है वही देता है और वही छीन लेता है ऐसी धारणा रखने वाले मनुष्य ही विद्वान हैं, उनका ही सत्पुरुषों में स्थान है राजकुमार ने कहा मैं तो यही समझता हूं कि सारा राज्य मुझे अनायास ही दैव इच्छा से प्राप्त हो गया था और अब महाबली काल ने वह सब का सब छीन लिया है इसीलिए अब जहां जो कुछ मिल जाता है उसी से मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूं मुनि ने कहा राजकुमार यथार्थ तत्व का निश्चय हो जाने पर मनुष्य किसी भी बात के लिए भूत और भविष्य को लेकर शोक नहीं करता तुम्हें तो भी ऐसा ही करना चाहिए क्या तुम जय जो कुछ मिल जाए उससे उतने ही आनंद के साथ रह सकोगे जैसा पहले रहते थे आज राजलक्ष्मी से वंचित होने पर भी क्या तुम शुद्ध हृदय से शोक का परित्याग कर दोगे में किए हुए कर्मों के फल फलस्वरूप जब मनुष्य की भोग सामग्री छीन जाती है तो अपनी दुर्बुद्धि के कारण वह विधाता को कोसने लगता है और स्वतः प्राप्त हुए परिमित पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता संसार के मनुष्य प्राय ईर्ष्या और अहंकार से भरे होते हैं किन्तु तुम तो ऐसे नहीं हो सहसा दूसरों की संपत्ति देख तुम्हारे मन में ड तो नहीं होती योग धर्म को जानने वाली धर्मांव धीर मनुष्य अपनी राज लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं यद्यपि धन परम दुर्लभ है तथापि यह अस्थिर है ऐसा समझकर साधारण मनुष्य भी इसका परित्याग कर देते हैं परंतु तुम तो समझदार हो तुम्हें मालूम है कि भोग प्रारब्ध के अधीन और अस्थिर है तो भी नहीं चाहने योग्य विषयों को चाहते हो और उनके लिए अत्यंत दीनता दिखाते हुए शोक जीव का होता है। जो अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं ये सब के सब अनर्थ ही है तुम अर्थों को अनर्थ रूप ही समझो इन भोग पदार्थों के पीछे कितने ही लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है दूसरे लोग भोग जनित सुख को अक्षय मानकर उसके लिए धन की इच्छा करते हैं कितने ही मनुष्य धन संपत्ति में इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता किंतु बड़े कष्ट के से कमाया हुआ उनका वह अभिष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मान का सारा किला ही ढह जाता है उस समय उन्हें धन से वैराग्य होता है कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और परलोक में सुख पाने की इच्छा से लौकिक भोगों से विरक्त हो धर्म की शरण लेते हैं कुछ तो ऐसे हैं, जो धन के में अपने गवा देते हैं वे धन के सिवा जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं समझते उनकी दीर्घता और मूर्खता तो देखो जो इस अनित जीवन के लिए मोहवश धन में ही दृष्टि गणाये रहता है संग्रह का अंत विनाश है जीवन का अंत मरण है और संयोग का अंत वियोग है यह जानकर भी कौन इनमें अपना मन लगाएगा राजन चाहे मनुष्य धन को छोड़ता है या धन मनुष्य को छोड़ देता है एक न एक दिन ऐसा अवश्य होता है इस बात को जानने वाला कौन सा मनुष्य है जो धन के लिए चिंता करेगा यह आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आई है दूसरों के भी धन और मित्र नष्ट होते हैं ऐसा जानकर अपने मन वाणी और इंद्रियों पर काबू रखो घबराओ मत। तुम तो खबरा को उदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर डटी रहने वाली है तथा तुम जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी हो तुम्हारे जैसा मनुष्य शोक नहीं करता तुम्हे कपट से भरी हुई और शास्त्र के विरुद्ध वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए क्रूरता का भी त्याग करना चाहिए ये बड़ी ही दूषित और पापपूर्ण पूर्ण हैं। कायर मनुष्य इनका आश्रय लेते हैं तुम तो फल मूल से ही जीविका चलाते हुए अकेले वन में विचरते रहो। वाणी का संयम करके मन को वश में रखो और संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लग जाओ सब पर दया करो जंगली फल मूलों से ही संतुष्ट होकर जंगलों में अकेले विचरना ही विद्वान के योग्य वृत्ति है